पातजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र सूत्रीश पांचवा अपरिग्रह धन संपत्ति भोग सामग्री अथवा अन्य वस्तुओं को अपनी शरीर रक्षा आदि आवश्यकताओं से अधिक केवल अपने ही भोग के लिए स्वार्थ दृष्टि से संचय या इकट्ठा करना परिग्रह है आवश्यक वह वस्तु है जिसके बिना अभ्यास अथवा धार्मिक कार्य निर्विघ्नतापूर्वक न चल सके अर्थात जो आध्यात्मोन्नति अथवा धार्मिक कार्यों में साधन रूप से आवश्यक हो किंतु ऐसी वस्तुओं का संग्रह भी बिना किसी प्रकार की आसक्ति या लगाव के होना चाहिए अन्यथा वह भी परिग्रह ही समझा जाएगा इससे बचना अपरिग्रह है पर योगी के लिए तो सबसे बड़ा परिग्रह अविद्या आदि क्लेश शरीर और चित्त आदि में ममत्व और अहंकार है जो सब परिग्रह के मूल कारण हैं इसके लिए इन सब क्लेशों आदि का न रखना ही अपरिग्रह का लक्षण अभिमत है संगति इस समय सामान्य रूप से यमों का निरूपण करके अगले सूत्र में उनकी सबसे ऊंची अवस्था बतलाते हैं जातिदेश काल समया नव छिन्ना सार्वभौम्रतम जाति देश काल और समय की हद से रहित सर्वभूमियों में पालन करने योग्य यम महाव्रत कहलाते हैं व्याख्या जाति देश काल और समय संकेत नियम विशेष कि हल से रहित होने का यह अभिप्राय है कि इनके द्वारा हिंसा आदि यम संकुचित न किए जाएं जाति द्वारा संकुचित गौ आदि पशु अथवा ब्राह्मण की हिंसा न करूंगा देश द्वारा संकुचित हरिद्वार मथुरा आदि तीर्थों में हिंसा नहीं करूंगा काल से संकुचित चतुर्दशी एकादशी आदि तिथियों में हिंसा नहीं करूंगा। समय द्वारा संकुचित समय का अर्थ यहाँ काल नहीं है बल्कि विशेष नियम या विशेष संकेत है जैसे देव अथवा ब्राह्मण की प्रयोजन सिद्धि के लिए हिंसा करूंगा, अन्य प्रयोजन से नहीं इसी प्रकार अन्य यमों को समझ लेना चाहिए अर्थात समयावच्छिन्न सत्य प्राण प्राणहरण आदि के संकट से अतिरिक्त मिथ्या भाषण न करूँगा समयावच्छिन्न अस्तेय दुर्भिक्ष के अतिरिक्त चोरी न करूँगा समयावच्छिन्न ब्रह्मचर्य ऋतुकाल से अन्य समय में स्त्री गमन न करूँगा समयावच्छिन्न अपरिग्रह परिवार के परिपालन के लिए ही परिग्रह ग्रहण करूँगा जब ये यम इस प्रकार की संकीर्णता से रहित सब जातियों के लिए सर्वत्र सर्वदा सर्वथा पालन किए जाते हैं तब महाव्रत कहलाते हैं विशेष विचार इस सूत्र का यह भी भाव है कि यमों का पालन किसी जाति विशेष देश विशेष काल विशेष या अवस्था विशेष के मनुष्यों के लिए नहीं है किंतु यह भूमंडल पर रहने वाली सारी जाति देश काल और अवस्था वालों के लिए पालने योग्य है इसीलिए ये सार्वभौम महाव्रत कहलाते हैं इससे पूर्व के सूत्र में हमने यमों का वह किया है जो योगियों को अभिमत है अब इस सूत्र के विशेष विशेष में हम उनका वह विशाल व्यापक और सामान्य स्वरूप दिखलाने का यत्न करेंगे जिसका संबंध संपूर्ण मनुष्य समाज और सारे राष्ट्रों से है तीसरे सूत्र की संगति में बतला आए हैं कि यमों का संबंध केवल व्यक्तियों से नहीं है परंतु सारे मनुष्य समाज से है इसलिए सारे मनुष्य इनके पालन करने में समस्ट रूप से परतंत्र हैं कोई मनुष्य चाहे वह किसी जाति देश काल अवस्था वर्णाश्रम मत मतांतर का क्यों न हो यदि उसे मनुष्य समाज में रहना है तो उसके लिए यह यम सर्वदा माननीय और पालनीय है संसार में फैली हुई भयंकर अशांति के नाश का केवल मात्र उपाय यमों का यथार्थ रूप से पालन करना है यम के अर्थ ही शासन और व्यवस्था रखने वाले के हैं इनके पालन से संसार की अवस्था ठीक रह सकती है यह शंका की क्षत्रिय शासकादि अहिंसा और गृहस्थी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते यमों को यथार्थ रूप से न समझने के कारण उत्पन्न होती है उसके निवारणार्थ यमों के स्वरूप को और स्पष्ट रूप से दिखलाने का यत्न करते हैं